दाश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रवध्युकी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कारिक्रम सब मिल करें सफाई जानते हो आज हम क्या करेंगे बताओ आ, कौन बताएगा अरे हां हां बताओ ना सुने तो आप आज क्या करेंगे दीदी आज हम कहानी सुनेंगे नहीं दीदी कहानी नहीं गाना सुनेंगे मैं तो रेलगाड़ी का खेल खेलूंगा <laughs> लो भाई ये तो सब अलग-अलग बात कर रहे हैं हम्म अच्छा चलो मैं बताती हूं हां दीदी आप ही बताइए आज हम ड्राइंग करेंगे हां क्या करेंगे करेंगे ड्राइंग करेंगे हां क्यों भाई ड्राइंग करोगे ना तुम सब आहा मजा आएगा मजा आ जाएगा ड्राइंग करने में तो बहुत मजा आएगा दीदी ठीक है तो चलो अपने-अपने रंग निकालो हां हां अरे ड्राइंग करने के लिए कागज भी तो निकालो हां चलो निकालो, निकालो।, निकालो। हां दीदी मैं तो चिड़िया बनाऊंगा और दीदी मैं बिल्ली बनाऊंगी अच्छा मैं बताऊं क्या बनाऊंगा हूं मैं तो मम्मी बनाऊंगा और मैं तो घर बनाऊंगी हां हां ठीक है सब बनाना जो अच्छा लगे वही बनाओ चलो चलो चलो बनाओ ओ मेरे पेंसिल में ना स्किल है ना ओहो ओहो ये तो अच्छा बन रहा है ना कितना अच्छा बन रहा है ना देखा तूने रंग भर लिए हां और तूने मुझे अपना लाल रंग दे देना अच्छा ले ले मगर खराब नहीं करना ठीक है ले ले तो बना लिया देखो जी मैंने रंग भी भर लिया है हां अच्छा बनाया है दीदी दीदी देखो तो मैंने क्या बनाया है अरे वाह ये तो तुमने घर बनाया है वाह वाह बहुत अच्छा बनाया है और राजू तुमने क्या बनाया है देखें तो जरा अरे अरे क्या कर रहे हो राजू ओहो तुमने अपनी ड्राइंग का कागज क्यों फाड़ दिया मेरी ड्राइंग खराब हो गई थी दीदी मैंने उसे फाड़ दिया अरे अरे राजू ये फटे हुए कागज इधर-उधर क्यों फेंक रहे हो उठा लो इसे अच्छा आओ मेरे साथ उठाओ शाबाश आओ हां चलो चलो अब इसे कूड़ेदान में डाल दो अच्छा बताओ तू कूड़ा व कटे हुए कागज कहां फेंके जाते हैं अ, कहां फेंके जाते हैं हां हां बताओ नहीं मालूम नहीं मालूम अच्छा हम बताते हैं कटे हुए कागज और कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं किसमें डालते हैं कूड़ेदान में, है? कूड़े में। शाबाश नहीं नहीं मत काटो कागज इधर-उधर मत फेंको कागज उड़ उड़कर फैले हैं कागज कमरा गंदा करें ये कागज इसी लिए तो कहते हैं सब कूड़े दान में डालो कागज समझे हां दीदी क्या समझे दान में डालो कागज के टुकड़े शाबाश ये देखो तुम लोगों ने ड्राइंग करते-करते कितनी गंदगी फैला दी है कहीं रंग कहीं पेंसिल कहीं फटे हुए कागज के टुकड़े सब कुछ बिखरा पड़ा है सारी जगह गंदी कर दी है ठीक है तूने फैला दी चलो पहले हम सब मिलकर इसे साफ करते हैं हां दीदी दी। चलो आओ सब मिलकर करें सफाई साफ करें जो गंदगी छाई कहीं पड़ी है रंग स्याही कहीं पड़े हैं कागज भाई पानी से हम करें धुलाई और करें फिर इसकी सफाई हां दीदी अच्छा चलो अब Sab milkar gàin. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha, मोनू तुम भी आओ अरे अरे तुम वहां दीवार के पास खड़े क्या कर रहे हो और मोनू तुम तुम दरवाजे के पीछे क्यों छिपे रहते हो अरे तुम बोलते क्यों नहीं हम्म क्या कुछ शैतानी की है अरे अरे क्या कर रहे हो वहां जरा देखें तो अरे इधर तो आओ तुम्हारे हाथ में क्या है अच्छा ठीक है मैं ही आती हूं अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने दीदी मैंने दीवार पर रेल गाड़ी बनाई है ये देखो और दीदी मैंने तो अपना नाम लिखा है ये देखो मोनू मोनू मैं तो रंग से फूल बना रहा हूं अच्छा है ना दीदी अरे फूल तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है मगर ये ये दीवार क्यों गंदी कर दी तुमने दीदी हमने दीवार को गंदा थोड़ी ही किया है हां दीदी।, दीदी तब ये क्या किया है तुमने ये तो ड्राइंग बनाई है।, है बच्चों ड्राइंग तो बनाई है ठीक है मगर ड्राइंग दीवारों पर नहीं बनाई जाती इससे दीवार गंदी हो जाती है बच्चों दीवार पर नहीं लिखना चाहिए क्यों दीदी दीवार गंदी होने से क्या होता है देखो भाई अगर तुम दीवारों और दरवाजों को गंदा करोगे तो देखो तुम्हारा स्कूल कितना गंदा लगेगा कैसा लगेगा गंदा लगेगा हां जैसे तुम दीवार पर ड्राइंग बनाकर दीवार गंदी कर देते हो वैसे ही अगर तुम्हारी कमीज पर या तुम्हारी फ्रॉक पर कोई लिख दे तो तुम्हारी फ्रॉक गंदी लगेगी ना हां दीदी हां बताओ बताओ फ्रॉक या कमीज गंदी लगेगी ना हां दीदी गंदी लगेगी तो बस वैसे ही दीवार भी गंदी लगती है मैं तो रोज अपने घर की दीवार पर लिखता हूं उस पर चिड़िया बनाता हूं फूल भी बनाता हूं कभी कुछ कभी कुछ क्या तुम अपना सुंदर सा घर भी गंदा करते हो देखो जो दीवार तुमने गंदी कर दी उसे धोकर साफ भी नहीं कर सकते मम्मी तो रोज मना करती है लेकिन मुझे तो दीवार पर लिखने में बड़ा मजा आता है मैं दरवाजों पर भी लिख देता हूं टेबल पर भी और पापा की किताबों पर भी ओहो तब तो तुमने घर की दीवार भी गंदी कर दी और दरवाजे भी अब बताओ कैसे साफ करोगे दीवार तो साफ होगी नहीं ए दीदी ये सोनू तो रोज दीवार पर लिखता है अच्छा और ड्राइंग भी करता है अब से कभी नहीं लिखेगा क्यों सोनू हां ये तो अच्छा बच्चा है क्यों सोनू अब तो दीवारों पर नहीं लिखोगे ना नहीं दीदी अब कभी दीवारों पर नहीं लिखूंगा शाबाश देखो जो अच्छा बच्चा होता है वो दीवारों और दरवाजों को गंदा नहीं करता ड्राइंग को तो अपनी कॉपी में बनाते हैं कहां ड्राइंग करते हैं कॉपी में हां क्यों बच्चों अब बच्चे बच्चे बनोगे ना हां दीदी अब, अब हम कवि दीवार दरवाजे गंदे नहीं करेंगे और, और कूड़ा भी कूड़ेदान में डालेंगे शाबाश जगह जगह जो गन नहीं कुछो school में घर में कहीं भी दीवार गंदी नहीं करनी साहे हां दीदी इधर उधेर कहीं काघज न फेखो साफ सफाई रखो साफ सफाई की आदत बनाओ जां हम पढ़ते हैं बैचते हैं वह गंद कभी नहीं फेकना चाहिए mm This is इसको सुधरा साफ बनाएं आओ मिलकर इसे सजाएं इसको सुधरा साफ बनाएं सब मिल करें सफाई अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख डॉक्टर वीनू भल्ला विषय संयोजन शर्णा गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा हेमंत होरा यमन कौशिक मालती कौशिक और नीरजा गुलेरिया संगीत दिनेश प्रभाकर गायन स्वर शुभा मुद्गल बाल गायन स्वर संदीपा अरोड़ा कृष्णा अरोड़ा कल्याणी विशेष और अक्षत ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर